वीणा एक नए परिवेश में पहुंच चुकी थी। सब कुछ उसके लिए बदला सा लग रहा था। उसे लगा था हर एक चेहरा अजनबी, लेकिन मन में मीठी सी तरंगे रह रहकर उठ रही थी इस नए पन का एहसास उसे भीतर ही भीतर उकसा रहा था। खुश खुश रहने को, अजनबी चेहरों की छेड़छाड़ उसे गुदगुदा रही थी। इसीलिए पीछे छोड़ आई मां बहनों की याद उसे दुखी नहीं कर रही थी मन ही मन उसे देव की मां अपनी मां जैसी लग रही थी उसके भाई बहन अपनों से अधिक अपने लग रहे थे आज एक नई पदवी मिली थी उसे किसी की पत्नी किसी की बहू किसी की भाभी कहलाने का स्वप्न साकार हुआ था उसका अपने घर का एक सपना था उसका छोटा सा घर पर लिख जाने के बाद कुछ आगे की जब वह सोचती थी तो उसे दिखता था एक दुल्हन का रूप स्वयं को दुल्हन बने देखने की तमन्ना थी उसकी कोई सुंदर सजीला नौजवान दिख जाता था उसे कभी-कभी सपनों में बस इससे आगे कुछ भी नहीं बार-बार अपनी कल्पना को साकार रूप में देखने की तमन्ना होती थी उसकी लेकिन अपने मनोभावों को वह सीधे सादे शब्दों में व्यक्त ना कर पाती थी बस किसी और तस्वीर किसी और की बातें होती थी बहनों में सखियों में लेकिन मन भावन चेहरा उसे दिखा बहुत समय के बाद देव को देखकर उसे लगा था कि ऐसे ही किसी वर को तलाश रही थी वास्तविक जीवन में उसकी आंखें पहली बार देव को देखते ही उसने अपने मन की काल्पनिक छवि को रंग रूप से चित्रित कर देव का रूप दे दिया था उसकी कल्पना रंग में आ गई थी देव के आ जाने के बाद और आज वह देव की होकर उसके घर चली आई थी अपने सपनों को साकार करने रात देर तक घर भर की औरतों ने उसे घेर रखा था सब अपने-अपने तरीके से उससे बातें कह रही थी और वीणा भी जहां तक उससे हो पा रहा था सभी को सुन समझने की चेष्टा कर रही थी उकताहट महसूस करती जब कभी तब अमित दूर कर देता उसकी उकताहट उसे चाय पिलाकर उसे अमित का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था महसूस किया था उसने की अमित ही घर में सबसे ज्यादा खुश दिल है इतना तो जानती थी कि घर में सबसे छोटा है और मिलनसार है अब महसूस कर रही थी कि उसकी खुश दिली से ऊपर एक बात और है कि घर भर के लोगों की जरूरतों का भी उसे ही ध्यान है तो पहर देहरादून से दिल्ली पहुंचने के बाद उसे अमित अंदर बाहर होता दिखाई दिया कभी कुछ लाता हुआ और कभी कुछ ले जाता हुआ मां पिता भाई भाभियां सभी उसे ही आवाज दे रहे थे जैसे घर में अमित की ही चलती हो और इतनी व्यस्तता के बावजूद अमित का वीणा के पास आना और चाय के लिए बार-बार पूछना वीणा को। बहुत अच्छा लगा था अब अमित आया तो रात के साढ़े नौ बज रहे थे इस समय वीणा के पास केवल कोमल बैठी थी वीणा भी अमित से अब काफी खुलकर बात कर रही थी अमित को देखकर कोमल ने मुस्कुरा कर कहा लो आ गया फिर तुम्हारा देवर क्यों आपका कुछ नहीं क्या अमित ने तुनक कर पूछा कोमल से भाई मेरे लिए तुम्हारा नाता नया तो नहीं वीणा के लिए तो तुम पहली बार बने हो देवर कोमल ने चुटकी ली ठीक है ठीक है अब आप पिंड छुड़ाना चाहती हैं ना मुझसे भाई मैं सबका देवर हूं सबसे छोटा सभी का सेवक तब कोमल ने बात का रुख बदला चलो भाई मान लिया मेरे प्यारे देवर जी अब आप कहिए कैसे आना हुआ? क्या सेवा करेंगे? अब आप हमारी हाँ यह हुई ना बात खुश हुआ अमित और बोला चलिए अब खाना लग चुका है वाह देखो वीना कितना ध्यान रखता है सबका अमित और वीना ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा अमित को उसे लगा सामने अमित नहीं प्रेम खड़ा है प्रेम भी तो ऐसा ही है वीना के मन में अमित प्रेम के साथ जुड़ गया एक छोटे भाई की तरह रिश्तों की शुरुआत ऐसे ही होती है मीठी-मीठी बातों के साथ दो आत्माओं का मिलन एक ठहर गया वीणा की दृष्टि देव के पेट के बाएं भाग की ओर पड़ी वहां दो इंच चौड़ा टेप लगा हुआ था अपनी बिखरी सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए उसने पूछा यह क्या है कोई चोट लगी है क्या आपको यह सुनकर देव चौंका नहीं यही तो है सिग्मॉइड कोलोस्टोमी सिग्मॉइड कोलोस्टोमी यह क्या मैं समझी नहीं वीणा को देव के शब्द पहेली से कम नहीं लगे यह सुनकर देव कुछ संभल गया प्रेम का नशा जैसे एकाएक उतर गया उसका वह वीणा के पहलू से हटकर उठ गया कुछ परेशान हो उठा तुम जानती तो हो मेरे ऑपरेशन के विषय में देव ने स्पष्ट करने की चेष्टा की ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन वीणा हतप्रभ थी कैसी बात कर रही हो वीणा शादी के विज्ञापन में दिया था। फिर रमेश भाई ने सब बताया था डैडी को। देव की परेशानी बढ़ गई एकाएक। मुझे नहीं मालूम देव, तुम कैसी बात कर रहे हो? ऑपरेशन सा पीना सच में भूल सी गई थी ऑपरेशन शब्द को, जो उसने अखबार में ही पढ़ा था। हाँ, उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया कि कभी रमेश भाई ने कुछ ऐसा कहा था उससे या डैडी से या कुछ ऐसा लिखा था ऐसी बात तुम कैसे भूल रही हो विज्ञापन में साफ लिखा था ऑपरेटेड फॉर सिग्मॉइड कोलोस्टोमी देव ने फिर स्पष्ट किया कुछ नर्वस हो चला था वह तब जैसे याद आया वीणा को उसे विज्ञापन में लिखे शब्द याद हो आए थे बोली हाँ ऐसा कुछ लिखा तो था लेकिन वह क्या होता है उस पर मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया वह यही क्षेत्र है जो तुम देख रही हो इसी को सिग्मॉइड कोलोस्टोमी कहते हैं मेरा इसी का ऑपरेशन हुआ था देव हैरान था वीणा की अनभिज्ञता देखकर यानी वीणा ने खुलासा चाहा वह वास्तव में कुछ नहीं समझ पा रही थी। तब देव ने कहा, वह तो तुम्हें मैं समझा देता हूँ, लेकिन क्या रमेश भाई ने यह सब नहीं समझाया तुम्हें या डेटी को? जैसे देव को वीणा की इस अनभिज्ञता पर संशय था। नहीं देव, तुमसे अब किस बात का पर्दा? ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। वीणा को देव के शब्द पहेली समान लग रहे थे यह अंग्रेजी का शब्द सिग्मॉइड कोलोस्टोमी जैसे किसी गंभीर भाव को छिपाए था इसका मतलब ही उसे नहीं पता विज्ञापन के इस शब्द पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही उसे किसी ने इसका अर्थ समझाया था यह शब्द जैसे उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, ऐसा सोचकर उसे इसका अर्थ ना समझना जैसे अपनी सबसे बड़ी भूल लगी। लेकिन इस शब्द के सहारे तो उसने शादी नहीं की थी। आज फिर यह शब्द उसे इतना रहस्य में क्यों लगने लगा है? कुछ तो ऐसा है। इस शब्द का अर्थ कुछ गंभीर ही है। तभी देव परेशान हो उठा है उसे इतना अनजान जानकर भारतीय संस्कृति किस मोड़ पर है अंग्रेजी का दबदबा एक शब्द सिग्मॉइड कोलोस्टोमी ने जीवन की धारा को ही बदल दिया ना मतलब पता था ना जानने की कोशिश की सूरत देखी और उसी पर मर मिटी मुझे विश्वास नहीं हो रहा उन्होंने तो कहा था, दूसरे पत्र में भी लिखा था, और हमारी मंगनी के दिन वह डैडी को बाहर लेकर भी गए थे। यही कारण था कि मैंने चाहते हुए भी तुमसे बात नहीं की। देव की दुविधा में फंस गया था। मेरे डैडी ने कुछ ऐसा नहीं बताया घर में, लेकिन क्या यह सीरियस बात है? मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानती। मुझे विस्तार से बताओ वीणा सब कुछ जैसे अभी जानने को उत्सुक हो उठी थी वीणा मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात कहां से शुरू करूं लेकिन तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और अब तो तुमसे मेरा कोई पर्दा नहीं है फिर भी बात किस तरह करूं कि तुम्हें यह सब बातें अनुचित ना लगे देव ने अपनी भावनाओं को संभालने की चेष्टा करते हुए कहा उसे लगा कि यदि वह अभी सारी बातें खुलकर नहीं बताएगा तो न जाने वीणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह मानसिक रूप से अशांत हो जाएगी न जाने क्या कर बैठे हो सकता है वह उसे छोड़कर चली जाए उसने स्वयं को ऐसी परिस्थिति सह सकने में असमर्थ पाया बड़ी मुश्किल से तो वह शादी को माना था अब शादी के बाद ऐसी परिस्थिति सामने पाकर वह स्वयं को ही दोषी समझ रहा था भावनाओं को संभाला उसने और बोला वीना जैसा कि हमने विज्ञापन में लिखा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था बड़ा ऑपरेशन हुआ था और शादी के लिए उसका खुलासा करना जरूरी था इसीलिए मेरी जिद थी कि बात पूरी बताई जाए लेकिन सच बात यह है कि मुझसे भी यही कहा गया कि तुम लोगों को सब बता दिया गया है तुम इतना तो जानती हो कि मेरी शादी की सारी तैयारी रमेश भाई नहीं की थी मां बाबूजी को इन बातों से कोई मतलब नहीं वे तो इन बातों में दखल नहीं देते सच कहूं तो उन्हें कोई दखल देने भी नहीं देता यहां जो कुछ भी होता है हम भाइयों की आपसी राय से होता है देव धीरे-धीरे सब गांठे खोल रहा था वीणा कुछ सहम सी चुकी थी लेकिन कुछ बोली नहीं सुनती रही देव के शब्दों को मैं अपनी शादी नहीं करवाना चाहता था एक बार ऑपरेशन हो चुका है फिर कोई परेशानी हो जाए कल का क्या पता लेकिन मां दबी जुबान से कहती थी अमित से बार-बार रमेश वह मोहन भाई साहब को चिट्ठी लिखवाती थी प्रमोद के माध्यम से भी मुझ पर जोर डलवाती थी इस बार जब रमेश भाई छुट्टी आए तो उन्होंने मेरे डॉक्टर से जाकर बात की उसने भी अपनी राय उनके पक्ष में दी थी, तभी मैं मान गया। मैंने अपनी बीती जिंदगी में इतना एकांत भोगा है, इतनी परेशानियां सही हैं कि मैं भी अपना घर बसाने को हामी भर बैठा, और जिसका परिणाम है मेरी तुम्हारी शादी। तब देव कुछ रुका, उसने वीणा की ओर देखा, वह देव को एक टक देखे जा रही थी। नई शादी नए परिवेश में वह जितनी खुश थी अब उतनी सहम सी गई थी हर पल उसका दिल अज्ञात आशंका से भरता जा रहा था अगले पल क्या खुलासा होगा उसे नहीं मालूम था लेकिन संस्कारों से उसका मन बहुत कोमल था पति के शब्दों के प्रति उसके मन में श्रद्धा थी इसी के वशीभूत हुई बोली मैंने यह तो नहीं कहा और ना ही मैंने सोचा कि आपने शादी क्यों की मैं तो इस चोट के निशान को देखकर आपसे यही पूछ बैठी कि यह क्या है आप कह रहे हैं कि आपका मेजर ऑपरेशन हुआ था लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि किस बात का ऑपरेशन था आपको तकलीफ क्या थी मैं छोटे से परिवार से आई हूं घर में कोई बीमारी नहीं सुनी छोटी-मोटी तकलीफें होती रहती हैं शेष कुछ भी नहीं परिवेश ही ऐसा है इसीलिए समझ नहीं आया देव तब तक विचार मग्न होकर सोच रहा था कि क्या कुछ वीणा को बताए और क्या कुछ नहीं बताए? पलंग के पास पड़ी टेबल पर सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालकर उसने सुलगा ली और फिर धीरे से कहना शुरू किया पूरी कहानी तो अपनी फिर कभी सुनाऊंगा लेकिन बीमारी के बारे में संक्षेप में इतना ही कह सकता हूं कि पीएचडी करते समय मुझे सुबह के समय शौच के साथ खून आने लगा था डॉक्टर ने कहा बवासीर है जिसका कि छोटा सा ऑपरेशन होगा उसी के लिए मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया वहां ऑपरेशन थिएटर में किसी और डॉक्टर ने मेरा निरीक्षण किया मेरे डॉक्टर से उसने काफी बहस की और मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर मेरा दोबारा परीक्षण किया गया मांस का एक टुकड़ा बायोप्सी के लिए भेजा गया उसकी रिपोर्ट देखकर मेरा डॉक्टर मुझसे मुंह छिपाने लगा लेकिन प्रमोद और अमित ने जल्दी से एक दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया और उसने कहा कि यदि देरी की तो कोई इलाज संभव नहीं होगा वास्तव में वह कैंसर की शुरुआत के लक्षण थे तब उसने कोई रिस्क ना लेते हुए मेरा रेक्टम ही निकाल दिया ताकि लक्षण जड़ से ही चले जाएं और अब उसी कारण मैं स्टूल बजाए प्राकृतिक तरीके से कृत्रिम रास्ते से करता हूँ पहले तो मुझे आगे बैग लगाना पड़ता था लेकिन अब स्थिति दूसरी है मेरे पास एक मशीन है जिसकी सहायता से मैं सुबह सवेरे पंप करके सारी सफाई कर लेता हूँ तक पश्चात 24 घंटे तक मुझे कोई परेशानी नहीं होती इसे कृत्रिम मलद्वार या सिग्मॉइड कोलोस्टोमी कहते हैं सिग्मॉइड कोलोस्टोमी यानी कृत्रिम मलद्वार डॉक्टरी शब्द जिसका मतलब आम आदमी को समझ नहीं आ सकता जब तक कि किसी डॉक्टर से ना पूछा जाए या फिर शब्दकोश में ढूंढा न चाहे इस एक शब्द ने देव की सारी पहचान ही बदल दी थी वीणा को अपना सिर घूमता नजर आया वह बोली आपका मतलब है आपको कैंसर है है नहीं था वह भी शुरुआत ही थी उसकी जब मेरा पूरा रेक्टम ही निकाल दिया गया तो अब कैसा डर तुमने औरतों का भी तो सुना होगा अक्सर औरतों की बच्चे दानी पर ट्यूमर हो जाता है और तब डॉक्टर लोग बच्चा दानी निकाल देते हैं। पस मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। इसीलिए यह बात ऐसी थी कि तुम्हें बताना जरूरी था। देव ने स्पष्ट किया। तब तक वीना को अपना सिर घूमता महसूस हो रहा था। यह कैसे शब्द थे? जो देव के मुख से वह सुन रही थी क्या इसी सुहाग रात की कल्पना की थी उसने क्या शादी के बाद यही सपना पूरा होना था उसका उसने अपना सिर थाम लिया आंसू आंखों से बहने शुरू हो गए तब देव ने फिर कहा मैंने जो बात तुम्हें बताई है वह बिल्कुल सच है और यह भी सच है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं ऐसा डॉक्टर ने भी कहा है और मुझे भी यही महसूस होता है। ऑपरेशन हुए दो साल हो गए हैं और इस दौरान मेरा वजन 20 किलो बढ़ चुका है। पहले की मेरी फोटो देखोगी तो स्वयं ही अंदाज लगा लोगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसी तो कल्पना भी नहीं की थी। वीणा ने आंसू बहाते हुए कहा, देव समझ गया कि वीणा के मन को ठेस पहुंची है उसकी सच्चाई जानकर लेकिन वह भी ठीक थी अभी तो केवल मंत्रों चार द्वारा ही एक रिश्ते की शुरुआत हुई थी भावनाओं की था वह उसकी कितनी लगा पाएगी ऐसा नहीं जानता था वह कोई उसकी मित्र तो थी नहीं पुरानी जो उससे कुछ दूसरी तरह अनुनय विनय कर सकता उसे लगा वीणा ज्यादा डरी या उसे किसी ने बहकाया तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी काश ऐसा ना हो उसने सोचा यदि ऐसा हो गया तो वह भी नहीं जी पाएगा अपनी हार तो उसने आज तक नहीं मानी है हर मुश्किल का उसने सामना पूरे साहस से किया है उसकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए सब का मुकाबला किया है रिसर्च के दौरान उसे एक बार लगा था कि सब तबाह हो गया है जब उसके प्रोफेसर ने उसके लिखे सब रिसर्च पेपर अपने नाम से अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाये तब उसे लगा था कि सपने बिखर गए हैं उसके दूसरी बार उसे तब अपने सपने बिखरते लगे जब बार बार कोशिश करने पर भी उसे नौकरी नहीं मिली थी और अंतिम बार उसे तब लगा था जब उसने स्वयं को मृत्यु से जूझते पाया था लेकिन साहस से सब कठिनाइयों का मुकाबला करने के बाद उसने विजय को अपने सामने पाया था इन क्षणों से कुछ समय पहले तक वह स्वयं को सबसे भाग्यशाली पुरुष मान रहा था लेकिन अब अब उसे कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था कि जिसकी मदद से वह वीणा का विश्वास जीत ले बात ऐसी थी कि विश्वास जीतने के लिए चंद घंटों का समय था केवल चंद घंटों का क्योंकि सुबह कमरे से निकलते ही यदि वीणा कोई निर्णय ले बैठी तब तब देव का क्या होगा